बाहर स्तोत्र के फाउंडर श्री श्री की। <laughs> के। के। <clears throat> स्री स्री देव की स्री स्री पांच तत्व की की भागवत सेवया उत्तम श्लोके शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर श्लोक संख्या सोलह चतुर्भुजुर्दां <tây> <tinyana> <archive> <tinyana> <tinyana> क्षितिता श्रिया नृत्य प्रसाद प्रसन्न सारुण लोचनान किटीन कुंडलिम चतुर्भुजा विमुखं विमुखं क्षसिश नृद् प्रसाद प्रसन्न सारुण लोचनानोची कुंडलिजी पीता हसी अरुणा लाल नेत्र ने ने मुख कुंडलो सहित चतुर्भुज चारों हाथों से पीता शुकाम वस्त्र वक्षसी छाती पर लक्षिता, लक्षिता श्रीया, लक्ष्मी से लक्ष्नी से श्रील श्रील द्वारा के अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए माधव तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक प्रसन्न लगे उनका मुस्कता मुख सुशोभित था वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा में मुकुट धारण किए हुए थे उनके चार हाथ थे और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी रेखाओं से चिन्हित था पद्म पुराण के उत्तर खंड में योगपीठ का अर्थात उस स्थान का जहा भगवान अपने नित्य भक्तों को दर्शन देते हैं पूर्ण विवरण दिया हुआ है। उस योग में धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य तथा वेद भगवान के के चरण पर वहाँ पर हैं। तथा चारों भगवान को सलाह देने के लिए उपस्थित हैं। चंड आदि सोलह शक्तिया वहा विद्यमान है चंड तथा कुमुद प्रथम है के द्वार द्वार पर और पर और तथा वामा, आदि अन्य द्वारपाल भी द्वार भगवान का महल अच्छी तरह सजा हुआ तथा उपरुक्त द्वारपालों द्वारा रक्षित है ओ तस्मै श्री चेतन्या स्वयं हम ंदेह सजीवम् सावधुत्यांधोदी जगत गोपेश गोपि राी राधे वृंदावेश ृप सिंधु पामने वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंद्री अद्वैत हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे भृद्य प्रसादा विमुखं प्रसन्न मुख दुर्गासव प्रसन्नहासालोचना कि चतुर्भुज पितांशुक विता श्रिया अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए कुंडन तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक प्रसन्न लगे। उनका मुस्काता मुख मोहक लाल से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे सिर में मुकुट धारण किए हुए थे उनके चार हाथ थे और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी की रेखाओं से चिन्हित था हरे कृष्ण तो ये जो भागवतम है और विशेष रूप से ये जो वर्णन शुक्देव गोस्वामी कर रहे हैं शुर्गदेव गोस्वामी भागवतम के बहुत अधिक चाहने वाले हैं या भागवतम को किसी ने बहुत अधिक चटा है तो वो कौन है शुक्रदेव गोस्वामी है जिसने श्रीमद् भागवतम को अच्छी तरह से चखा है तो वही अच्छी अच्छी तरह से दूसरों को चखा सकता है तो प्रभुपाल ने कहा मैं जब ऐसे मल्लेक्ष देश में चला गया बल्कि बाहरी रूप से मैं अपने आप को बहुत आ, कोई गुणों से युक्त नहीं था मेरे पास इतने अच्छे मेरे भाषा नहीं है मैं इतना शब्द गा नहीं सकता वैसे देखा जाए बाहरी कौन से तो बिल्कुल एक प्रकार से योग्यता ही प्रभुपाल ने कहा कि मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा था अपने गीत में उन्होंने प्रार्थना लिखी कि हे कृष्ण मेरे जो शब्द है उनको आप अलंकृत करो जब मैं बोलू इस प्रकार से बोलो कि दूसरे लोगों को बहुत सरलता से कृष्ण कृष्ण भक्ति का का संदेश समझ में में आ जाए। ये प्रार्थना के चरणों में वो करते हैं। तो कहने का हैं। को किसी ने पोछा, आप इतने बहुत जटिल कठिन ये शास्त्रों की बातें आप इतना सरल रूप से कैसे समझाते हैं क्या आपका रहस्य क्या है प्रभुपाद ने कहा या को पूछा भी इतना अच्छा कैसे बोल पाते हैं प्रभुपा ने कहा क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से सुना है है इसलिए मैं अच्छी तरह से बोल पा रहा तो कहने का भागवत को, को साक्षात भागवतम के जो रचयिता है व्यासदेव उनसे सीखा है और इसलिए उन्होंने इस प्रकार से उसका आस्वादन किया है कि इसी कारण से शुकदेव गोस्वामी के अंदर वो योग्यता वो क्वालिफिकेशन आई कि मृत्यु के कगार में जो खड़े हैं राजा परीक्षित है। भागवतम तो को शुकदेव गोस्वामी शुरुआत में कहते हैं निगम कल्प तरूण ये कैसा कल्प तरुण है निगम सारे वेद और शास्त्रों का एक कल्प तरु है और ये फल ऐसा नहीं कि इसमें बहुत बड़ी गुठली है और थोड़ा सा जूस है और ऊपर उसका चिल्का है जनरली कई होते हैं ना, उनके गुठली इतनी बड़ी होती है। और उसके अंदर थोड़ा सा उसका की चीज़ और मोटी मोटी ये होती है चिल्का उसकी तो लेकिन ये शिव भाग्य क्या है रसम आलय जैसे आप कहते हैं ना दुखालय तो वैसे शुक्रेव उसका रस आलय भागवत क्या है रस का आलय है आले निवास था। जिस रस भराई भरा है तो ऐसा श्रीमद् भागवत इस जगत का ग्रंथ है ये का का है वैकुंठ जगत और साक्षात कृष्ण है तो देखे आध्यात्मिक जगत में जो फ्रूट्स है उनमें ना छिलका होती है ना गुटली होती है महाप्रभु जब कीर्तन करने लगे नव में परिक्रमा में आप जाते हैं तो आम घाटा के के पास आता है आम घाटा हमें भी बहुत के पेड़ है। तो, तो जब कीर्तन करते, है, तो हैं, करते, -करते। हैं तो बहुत थक गए कीर्तन करते करते हैं तो क्षेत्र में महाप्रभु को कहा क्या अभी बहुत थके और बहुत भूख लग रही है अभी इस बात में क्या है प्रशा। हमें प्रसाद को फॉलो नहीं करना पड़ता हमें फॉलो करते हुए आता है, है है। है, ना कि बाहर सारे लोग भाग रहे, रहे भोजन के के चक्कर में दिन दिन रात रात। कितना करना पड़ रहा जैसे किसी को भक्ति करो, तो पेट पेट तो तो भरना है। पेट भरने के लिए हम जा रहे दिन तो लेकिन यहाँ हम भगवान कहते अन्य चिंत मे जना योग अनन्या भावना से आप भजन करोगे कि कृष्ण कहते मैं आपका देखभाल करूंगा लेकिन हमें इतना विश्वास नहीं है इतना फेथ नहीं है कृष्ण कृष्ण में कि मेरी देखभाल करेंगे मुझे केवल उनकी शरण करनी है कैसे अन्य भावना से अन अन्य भाव कोई और दूसरा भाव नहीं अनन्य भाव निष्काम भावना से तो कृष्ण तत्पर है स्वीकार करने के लिए देखभाल करने के लिए तो वहां लोग भोजन के पीछे भागते हैं और यहाँ जो प्रसाद है वो भक्तों के पीछे भागता है इसलिए हम करते हैं इस प्रकार से जो कीर्तन हुआ जैसे ब्रहपद का कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रसाद के बिना पूर्ण नहीं होता है जब भी कोई प्रोग्राम हो कीर्तन हो कथा हो नाग फेस्टिवल हो, जरूर होना चाहिए नहीं तो प्रोग्राम पूर्ण नहीं है तो महाप्रभु ने जब किया, तो उन्होंने कहा भूख लग रही है। है। अभी भगवान भगवान का एक ही काम है। का क्या काम है भगवान एक ही काम करते हैं चैतन्य चरितम में वर्णन आता है हाँ से कृष्ण से सत्य करे जय मा के कृष्ण कृष्ण सत्य सत्य करे वो सत्य करने लगते हैं जय उनका जो सेवक मांगता है छा अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति के बिना भगवान का और दूसरा कार्य नहीं है ये कृष्ण का बिजनेस है तो ऐसे महाप्रभु के ने क्या भूख लग रही है क्या करो तो महाप्रभु ने तुरंत एक पड़ी थी उसको लगा दिया दिया रोपित कर सबके सामने सब देख रहे कि महाप्रभु करेंगे क्या यानी कि वह इंतजार करना पड़ रहा है प्रश्न के लिए वो किचन इंचार्ज जो कुक है उसके सर पे बैठा हुआ है करो करो फिलेंडर नहीं है आ, नहीं है ये सब चीजें नहीं महाप्रभु ने सीधा एक सीधे उठाई लगा दी और सोच रहे कि नहीं कुछ सेकंड में इतना बढ़ते गया लिया तो सारे भक्त चकित हो गए महाप्रभु या भगवान को कहा जाता है वा कल्पतरू हाँ तो ऐसे भगवान ने इन भक्तों की इच्छा की पूर्ति की फल महाप्रभु ने कहा ले लो ये फल खाओ और ये फल खा के और ऐसे मैंगो आप सोचो कल्पना करो यही है आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक जगत में वृक्ष के नीचे बैठोगे जो इच्छा करोगे तुरंत वो प्रकट होगा लेकिन हम हाँ यहाँ किसी इच्छा के लिए कितना हमें कष्ट उठाना पड़ता है एक इच्छा की पूर्ति होती है तो शास्त्र कहते हैं है। एक दिन हमें हाँ काउंट करना चाहिए तो ऐसे महाप्रु के भक्तों ने वो आम ले ली है और आम लेके देखा अरे ये तो अद्भुत आम है अद्भुत का मतलब है आधा भूत नहीं हाँ अद्भुत Wonderful. तो आप महापुरु के भक्तों ने लिए देखा कि इसमें ना गुटली है ना छिलका है पूरा, पूरा हाँ एक एक बंगाल का फेमस रसगुल्ला वहा होता है आप कलकत्ता जाते हैं तो ये थोड़ा बड़ा होता है और वो स्पेशल होता है हाँ तो वैसे ही ये आम सर्व सामान्य आम नहीं था ये क्या है पूर्ण रसमय था वैसे ही भागवतम है रस का आलय है तो भगवान या श्रीमद भागवतम कृष्ण का वर्णन है कृष्ण के भक्तों का वर्णन है और भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो व्यापार है प्रेम व्यापार प्रेम का जो आदान प्रदान है उनका वर्णन है तो ऐसे कृष्ण को कहा गया है आनंद लीलामय कृष्ण कैसे विग्रह है अभी हम कहते हैं आर्चा विग्रह है। अरे बाबा ठीक है आर्चा विग्रह लेकिन वो कैसे है आनंद लीला आनंद लीला के विग्रह है और ऐसे आनंद लीला विग्रह क्या करते रहते हैं अपने आध्यात्मिक जगत में नित्य लीला अनुरक्त नित्य लीला अनुर नित्य रूप से लीलाओं में अनुरक्त रहते हैं भगवान का एक ही बिजनेस है नित्य लीलाओं का संपादन करना और नित्य लीला स्थली क्या है वैकुंठ है गोलोक वृंदावन है तो शुक्रेव गोस्वामी वास्तव में सोच रहा था कि शुक्रदेव गोस्वामी गाइड है जैसे हम यात्रा लेके जाते हैं भक्तों को ले जाते हैं टूर यात्रा गाइडो ले जाता है साथ साथ और वो सारे लीला स्थलों के बारे में बताते रहता है बोलते रहता है तो ऐसे वैकुंठ यात्रा ये यात्रा कहा जा रही है परीक्षण बैठे हुए हैं दो प्रकार से यात्राओं में जा सकते हो। फिजिकली चले जाओ दूसरा है कानों के द्वारा चले जाओ तो यहां देखा हाल आ, ब्रह्मा ने तो आंखों से वैकुंठ को देखा भगवान ने जब दिखाया लेकिन यहाँ वही वैकुंठ की यात्रा को गोस्वामी करवा रहे हैं किसको परीक्षित को बैठे बैठे गंगा के तट पर और ये यात्रा सर्वोच्च है कई बार हम फिजिकली अपने शरीर को लेके जाते है यात्रा में लेकिन जाके वहाँ पत्थर पहाड़ आदि नजर आते है सुअर और गाड़िया और बड़ी बड़ी इमारतें हाँ। और कोई पेड़ और जैसे आप मायापुर परिक्रमा जाओगे तो वहां खेती खेत है कहेंगे ये ये रा को, ये रहा रहा तो खेते खेते हैं। हाँ? तो खेती कहते वैसे ही अपने आप, शरीर को ले जाएंगे तो हमें सामान्य चीजें नजर आएंगी लेकिन जब हम कानों के द्वारा हाँ? यात्रा में भाग लेते हैं तो हम वास्तविकता को पहचान लेते हैं तो परीक्षित महाराज को वैकुंठ की यात्रा में ले जा रहे हैं यहाँ आ, और इन डिटेल पे बता रहे हैं शुक्ल देव गोस्वामी किसी चीज को छोड़ने रहे हैं अभी उन्होंने प्रवेश किया आध्यात्मिक जगत में तो उसका वर्णन करने लगे थे अभी घुसते घुसते आंदर चले गए कहा चले गए हैं जहा भगवान वैकुंठ जगत में जो अंतपुर होता है जब भगवान निवास करते हैं उसको योग कहा जाता है और वहां भगवान किस प्रकार से बैठे है उसका वर्णन कर रहे हैं कि भगवान बैठे हुए हैं लक्ष्मी के साथ कमल के पुष्प के ऊपर जो बड़ा सा रत्न सिंहासन है उसके ऊपर वो बैठे हैं और उनके मुख कमल उनके सौंदर्य का वर्णन इस श्लोक में शुक्रदेव गोस्वामी कर रहे हैं कि वृत्य प्रसादात अभिमुखम दुर्गा तो जो भगवान है उनके बारे में भक्तों को जानना बहुत आवश्यक है यदि हम अपने आप को भक्त कहलाते हैं तो हमें भगवान के सारी चीजों से परिचित होना चाहिए कोई कोई स्त्री कि ये मेरा पति पति है, और वो के बारे में जानती नहीं है तो स्त्री का एक वास्तव में पतिव्रता स्त्री नहीं है वो पत्नी को अपने पति के हर चीजों से अवगत होना चाहिए क्या उनको अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता उनके टाइम्स क्या है हाँ, उनके बारे में उनके बायोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए हाँ, जब आप आप प्रेम करते हो किसी व्यक्ति से तो उसकी सारी चीजों जानने का प्रयास करते हो और जितना अधिक आप उस व्यक्ति को जानते हो उतना ही अधिक आप उससे घनिष्ठता महसूस करते हो करते हो कि नहीं जैसे आप प्रभुपाद के बारे में सुने नहीं पढ़े नहीं जाने नहीं आखिर केवल प्रणाम करते रहे और पता भी नहीं कि वो कब चले गए अमेरिका क्या स्थिति थी और भक्तों से कैसे उन्होंने व्यवहार किया हम घनिष्टता प्रभुपद अपने शरीर के द्वारा नहीं है लेकिन फिर भी हम अपने आप को प्रभु पद से इतना घनिष्ट महसूस करते क्यों क्योंकि हम उनके बारे में अधिक जानते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं, और close, और और रिलेशन बढ़ता है, और सेवा की भावना बढ़ती है। तो उसी प्रकार से जो भक्त है, उसको भगवान का नाम, गुण, गुण लीला, धाम, चीजों से परिचित होना चाहिए क्योंकि भृत्य का काम ही है अपने स्वामी के सारी चीजों से परिचित हो अभी यहाँ ये शब्द ही बहुत महत्वपूर्ण है वृत्य प्रसाद और आप यश प्रसाद गाते हैं कि नहीं तो का का का का मतलब प्रशार नहीं। प्रशार का मतलब का मतलब का मतलब कृपा है है प्रेम स्नेह जो अफेक्शन है तो इस प्रकार से जो भक्त है उसको भगवान के बारे में जानना ये बहुत आवश्यक है तो ऐसे नहीं है कि भगवान वैकुंठ जगत में केवल बैठे रहते सिंहासन पर नहीं तो इस श्लोक में शुक्रेव गोस्वामी कह रहे हैं वृत्य प्रसादात अभिमुख दृकम कि वहां लक्ष्मी के साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं केवल लक्ष्मी के साथ ही नहीं बल्कि भगवान उनके जो भक्त है उनके साथ भी सेवा का आदान प्रदान करते हैं तो भगवान क्या कर रहे है? हैं यहां बैठे हुए हैं वृत्य प्रसादात अभिमुखम दृक मीन दृष्टि डालते हैं किन ऊपर दृष्टि डालते हैं अपने भक्तों के ऊपर और वो कैसी है कृपा दृष्टि भगवान डालते हैं तो वास्तव है, और दूसरा क्या है कि भगवान का जो ये गुण है भक्त वत्सलता या भक्त वश्यता भक्तों भग, के वश में हो जाते हैं इस गुण का भी वर्णन हाँ हाँ शुक्रदेव गोस्वामी इस श्लोक में कर रहे हैं तो भगवान तो सौंदर्य के आधार है शर्य पूर्ण भगवान कृष्ण है हाँ तो भगवान कृष्ण में चार विशेष गुण हैं कौन कौन से हैं रूप माधुर्य लीला माधुर्य प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य ये चार मधुरता भगवान में एक्स्ट्रा है कृष्ण में जो वैकुंठ के नारायण में नहीं है वैकुंठ का जो विष्णु रूप है उसमें नहीं है तो ऐसे भगवान कृष्ण बहुत अधिक सौंदर्यवान है और यदि वास्तव में हम हम इस जगत में हर जो चीटी से लेकर ब्रह्मा तक एक चीज से आकर्षित रहता है वो क्या है काम सुख सारे जीव केवल एक चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से इंद्रियों की तृप्ति की जाए काम सबसे सब आकृष्ट है इसलिए कामदेव वास्तव में हमें कौन आकर्षित कर रहा है कामदेव कामदेव अभी मुझे याद नहीं पांच प्रकार के बाण लेकर हर एक को आकर्षित वृंदावन में है उसको भी जाके आकृष्ट करता हूं हाँ। किसी ने कहा कौन है वो कृष्ण है नंद महाराज के पुत्र गोकुल में निवास करते हैं भागते जा रहे थे काम के भय से काम में उनके पीछे बाहर लेकर भाग, भाग रहे भाग रहे और शिवजी भाग रहे आगे परेशान फिर शिवजी एक जगह जाते हैं क्योंकि शिव जी भी काम से आकर्षित हो जाते हैं जब भगवान ने समुद्र मंथन का जो लीला था तो उस समय भगवान ने अपना मोहिनी रूप धारण किया मोहिनी का मतलब है है। जो मोहिन करने वाला है। तो भगवान में बहुत परफेक्शन है भगवान सेवक बन जाए ना तो वो दिखाएंगे कि असली सेवक क्या होता है परफेक्शन भगवान दास बनते तो दिखाते कि दास कैसे होना चाहिए भगवान अर्जुन के ड्राइवर बने तो ड्राइवर साथ कैसे होना चाहिए उसमें परफेक्शन कोई कमी नहीं भगवान श्री का रूप धारण करते हैं मोहिनी रूप में तो उसमें कोई कमी नहीं परफेक्शन तो सब आकर्षित हो गए शिवजनी ने देखा, देखा था भाई इसके बाद शिवजनी का मैंने सुना है भगवान उनको प्रार्थना की उन्होंने क्या चाहते हो महादेव महादेव महा बताओ बताओ भगवान आपका विशेष रूप है ना मोहिनी बस एक सेकंड के लिए लिए मुझे दिखा। मैं देखना चाहता आपका भगवान देखो <laughs> देखो उचित नहीं नहीं है है तुम्हारे भक्ति के लिए ठीक द्वारा भी देखते रहते प्रभु जी ने थोड़ा सा देखता हूं फिर बात करें फिर वो थोड़ा माया क्या करती है ई की तरह अंदर जाते हैं और हाथी के समान बन जाते हैं हाथी के समान फाड़ के बाहर निकल जाते हैं आपका भक्ति सत्यानाश, का सत्यानाशी को बहुत समझाया भी समझाते रहते प्रभु जी ऐसे मत करो ऐसे मत करो ये भक्ति के लिए उचित नहीं है लेकिन प्रभु जी को अभी इतनी हेवी इच्छा हो गई है तो बहुत मुश्किल है तो वहां मोहिनी भगवानी का शिवजी मत देखो शिवजी ने कहा नहीं भगवान पार्वती भी साथ थी। पार्वती भी के? क्या हो गया मेरे को <laughs> मोहिनी भगवान का ठीक है अभी तुम तो इतना ही पीछे लगे हो चलो तो दिखाई देता भगवान ने अपना सुंदर मोहिनी रूप को दिखाई साम में फिर देखा भगवान शिव ऐसे कर रहे थे भगवान आप लोग तो नारी जिन्होंने बहुत अस्त्र धारण किए थे सारी आदि और गेम एक बॉल में बॉल को हाथ में लेकर खेल रहे थे और बॉल जब नीचे गिरता है उसके पीछे भागती है, तो हाँ, साड़ी नीचे है तो ये सब चीजों को देखकर हो जाते हैं और उसके पीछे लगते हैं कि उसका मैं आगे करूंगा तो वैसी स्थिति है तो भगवान का जो सुंदरता है तो आ, उसकी किसी से तुलटा नहीं सकती तो ऐसे ही आ, जो जीव है भौतिक सौंदर्य से आकृष्ट है और इसमें कौन है काम छुपा हुआ है अल्टीमेटली आकर्षण क्या है काम है तो ऐसा कामदेव ने सोचा मैं तो त्रिभुवन के हर जीवों को आकृष्ट करता हूँ कभी वृंदावन में जाता हूँ वृंदावन में कौन है वहां कृष्ण है कृष्ण के नाम से ही है कर जो सबको आकृष्ट करते अभी ये गए और जहां नंद महाराज का महल था जहां से दरवाजे से कृष्ण बाहर निकलते हैं उसके सामने जो वृक्ष था उसके ऊपर चढ़ गए हाँ बाण हाथ में लेकर पुष्प बान होता है पुष्पबाण हर बाण की अलग अलग व्याख्या की है सबसे पहले कामदेव कौन सा बांध छोड़ते फिर दूसरा फिर तीसरा चवथा पाचवा तो सारे बांध तर्कस को लेकर बिल्कुल तैयार कामदेव जैसे कृष्ण बाहर आए ना इन्होंने अपना निशाना पकड़ाई था बाहर आए तो कामदेव भगवान के सौंदर्य को देखकर सर के ऊपर गिर जाता है वो कहते कि अरे ये क्या हो गया आ, ये इसलिए कामदेव को भी भगवान आकृष्ट करते हैं इसलिए भगवान को तो क्या कहा गया मदन मोहन इसलिए मदन हम सबको जलाता है में। मदन दहने झुरी घेनू की हे कृष्णा मैं एक काम के द्वारा मेरा हृदय जल रहा है आकृष्ट हो रहा है तो ठाकुर ने भी गोपीनाथ लिखा है गोपीनाथ और मुझे सहा नहीं जा रहा है, ये जो ज्वाला है काम की जो ज्वाला है तो ऐसे भगवान से आकृष्ट हो जाते काम देव और भगवान को नया नाम क्या मदन मोहन के तो भगवान बहुत विशेष इसलिए जो भक्त का जीवन क्या है भगवान के कार्य कलाओं को ये डिटेल सोचते रहो, जानो, फिर भगवान में हमारा जो है, है मन है लगेगा। चाहे हम सबके में बहुत सारे हैं, हम सोचेंगे कि ये अनर्था है तो अनर्थों का उपाय एक है जैसे भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने कहा कई बार क्या होता है भक्त लोग बहुत अनर्थों की चर्चा करते रहते अनर्थ ही अनर्थ हाँ, काम है क्रोध है लोभ है पूरा उसका ऑपरेशन करेंगे आधे से अहंकार कितने प्रकार के अहंकार है उसको कैसे करते रहेंगे का। लेकिन ये अनर्थों का ही केवल चर्चा करते रहेंगे तो आपके अनर्थ दूर नहीं होंगे आपको क्या करना होगा अर्थ की चर्चा करनी होगी इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा अर्थ प्रवृत्ति अनर्थ निवृत्ति यह सूत्र है सफलता का उन्होंने का अर्थ प्रवृत्ति अर्थ में प्रवृत्त हो जाओ और अर्थ क्या है हमारे जीवन का नमे विदु स्वार्थ गति में ही विष्णु भगवान कृष्ण या विष्णु हमारे जीवन के अर्थ है यदि उनके बारे में उनके नाम रोग गुण लीला में उनकी सेवा धाम भक्त परिकर इन सब में हम लग जाते हैं पागल की भागी इन सब चीजों का पीछा करते हैं दिन रात तो फिर अन्यों का समय नहीं आएगा जैसे आप कीर्तन में नाचते हैं तो कुछ किसी को थोड़ी अनर्थ तंग तंग करते हैं। करते हैं क्या? क्या बहुत बहुत कर रही है। बहुत आ रहा रहा है, है। मोह है। हो है कि नहीं तो जब हम उनमें तनवित हो जाते हैं इसलिए उसको कहते हैं अर्थ में लगे रहना अभी हम अर्थ में लगते नहीं तो फिर अनर्थ तंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे इसलिए एक भक्त को अधिक से अधिक आपने आपको भगवान से संबंधित कार्य में निमग्न रखना चाहिए जाना कब संडे आएगा कब मंडे आएगा कब प्रसादन का टाइम होगा उसके लिए यहाँ बैठे नहीं है यहाँ बैठे हैं कृष्ण भावना के अमृत में आपने आपको डूबने के लिए इसलिए गोपियों का आकर्षण इतना था गोपियों ने कहा कोटि नेत्र नाही दिला सबे दिल कोटि नेत्र हे ब्रह्मा अरे तुम इंजीनियर कहलाते हो अपने आपको सृष्टिकर्ता कहलाते हो तुम्हें थोड़ा डिजाइनिंग का अनुभव नहीं है कौन से कॉलेज में पढ़ाई थी इंजीनियरिंग का ये शरीर तो बना लिया इतना अच्छा खासा लेकिन जब हम कृष्ण को देखती है तो हमको एक तक देखना चाहती है लेकिन तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की गलती कर दी क्या बना दिया कृष्ण के देखे दे तो बनाया, भी दी, और दो ही दी। वो कहते कोटि आपने करोड़ों करोड़ों नियंत्रण देने चाहिए थे तब कृष्ण को पूर्ण रूप से देख सकती हैं ये पलके देखकर हमें पल डिस्टर्ब कर रही है और हम हाँ तो सोचते कि पलके हमेशा ढकी कैसे होने चाहिए हमें तो ट्रबल होता है बल्कि पलके कोलोली रखना चाहे वो क्लास में हो या कई बार तो मंगल आरती में खड़े खड़े पल के बंद होने लगती है जैसे कोई शराबी है ना आ, वो खड़ा नहीं रहा जाता उसे शराबी को तो भक्तों को भी मैंने कई बार देखा है इतने सालों में कई नहीं होती वो आरती जैसे तैसे आ जाते हैं आते हैं लेकिन खड़ा नहीं रहा जाता उनकी आंखें इतनी बंद होने लगती कोई है कोई कहेगा कि प्रभु जी बामेश है बाबाष में नहीं है उनकी आंखें बंद हो रही है तो इस प्रकार से गोपिया कहती है अर्थ यानुटी युगातलम श्री मुखम चते वो कहते कि आहनी आहनी दिन में हे, हे आज दिन के समय को चराने के लिए जंगल में जाती है त्रुटि युगतेम आपको नो देखकर एक क्षण जो है वो एक युग के समान हमें लगता है क्योंकि आपका मुख्यमंत्री कैसे है हाँ पर गुंगरारे बाल है है और वो इतना बता है कि हमारे उसको निरंतर देखना चाहती हैं लेकिन ये पक्ष में से जो निमिष है, है ये बाधाएं हमें प्रदान करती हैं तो ये गोपी के गोपिया कृष्ण के विरह में हाँ ये चीजें बता रही है कृष्ण तो का इतना सौंदर्य है आपनारा नारा महा आप हरेमन अपने आपना सौंदर्य ही भगवान को अपनी ओर आकर्षित करता है जब कृष्ण एक बार द्वारका के महल से सुधर्भ सभावन में जा रहे थे अपने ऑफिस में जा रहे थे अब द्वारका जाते हो तो दो द्वारका है एक बेट द्वारका एक गोमती द्वारका तो जो बेट द्वारका है भगवान का निवास स्थान है जहाँ सोलह हजार या के महल है वहां से भगवान को गोमती द्वार का जो था वहां होता था। वहां को अपने महल से और जल्दीबाजी में निकल ही रहे थे बाहर तो बहुत सारे खम्बे है हा? तो उस खंबे से गुजर ही रहे थे तो एक खम्भे वो उनको अपना स्वरूप दिखाई दिया देखा तो वो चिल्ला नहीं गए वो कहते हैं चमत्कारी का अरे ये क्या पुरुष है जिसको मैं देख रहा कमत्कारिकमत्कार सौंदर्य तो तो रूप माधुरी भगवान की जो सबको आकृष्ट करती है तो ऐसे भगवान सदैव अपने भक्तों से प्रेम करते हैं इसलिए भक्तों पर कृपा प्रसाद करते हैं इसलिए भृत्य प्रसाद कहा गया है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों पर अपना स्नेह अपना अपना प्रेम अपनी दया कृपा प्रदर्शित करने के लिए नहीं भूलते ये कृष्ण का गुण है जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं सम्मोहन सर्वभूतेशो न मैं न प्रिया भजन थी तुम भक्त्यायी देशो ते छाप्य तो भगवान कहते सम्मेशो मैं तो सारे जीवों के प्रति समान हूं न मैं द्वेश ना किससे द्वेश करता हूँ ना मुझे कोई प्रिय है लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं ये भजन भक्त है लेकिन फिर भी जो मेरी भक्ति में लगा रहता है मैं उनमें विशेष रुचि लेता हूं ये जगत में भी हम देखते हैं कोई व्यक्ति कितना ही दानी क्यों ना हो कितना ही परोपकार करने वाला क्यों ना हो उपकार करने वाला लेकिन फिर भी उसका अपने बच्चों के प्रति विशेष लगा होता है विशेष रुचि होती है तो तो भगवान सबसे करते हैं, सारे जीव उनके भक्त हैं, सारे जीव उनके पुत्र हैं, है लेकिन कोई लोग जो बाकी जीव है अभक्त है वो भगवान की कृपा को स्वीकार नहीं करना चाहते जैसे भगवान की तुलना सूर्य से की गई है सूर्य सबको प्रकाश देना चाहता है लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अपना दरवाजा बंद करके रूम में बैठे रहेंगे लाइट करेंगे, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए हाँ। सूर्य भगवान की तुलना बादलों से करते इसके में, कि बादल सब जगह वृष्टि करता है चाहे वो पत्थर हो चाहे भूमि हो या सागर हो सब जगह तो वैसे भगवान सब पर कृपा करते हैं हाँ। हाँ। लेकिन हम हाँ इतने अधम है कि भगवान की कृपा को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं हम उस कंजुस व्यक्ति के समान है जो सूर्य का ताप सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए लॉक करके हम बैठे हुए हैं के अंदर इसलिए भगवान क्या है एकले एक कृष्ण आर सब जो वृद्ध शब्द है तुम्हें तो सोचना था इसी पर ही चर्चा करो तो भगवान सबके स्वामी है और सारे उनके दास है चैतन्य भागवत में वर्णन आता है क्या हाँ वाले, क्या हाँ ना वाले, सब कि कुछ लोग मान रहे हैं कि मैं भगवान का दास हूं और कुछ लोग नहीं मानते कि मैं भगवान का दास के कारण वास्तव में जीव इसको स्वीकार नहीं करता तो भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं तो केवल अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि प्रदान करने के लिए इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं परित्राणा साधुना विनाशायता भगवान ये नहीं बोला पहले और परित्राणाय पहले किसके लिए आ रहा परित्राणाय इसलिए कपिल देव देवती को कहते हैं भगवान क्यों अलग अलग अवतार धारण करते हैं भगवान क्यों विग्रह के रूप में आते हैं तो कपिल देव तो देव देवती माता को कपिल कहते हैं भक्त्यानुकंपित भगवतो भक्तित्रपोलनासम तो यहाँ कपिल देव कहते हैं भक्त्यानुकंपित भक्त्यार्ते भक्तों पर अनुकंपा कृपा दृष्टि डालने के लिए ग्रही भगवान धारण करते हैं चिंतन करने से क्या होगा भौतिक सौंदर्य के प्रति आपका आकर्षण दे रहेगा हम भगवान के सौंदर्य को सोचते भी नहीं है टाइम नहीं है हमारे पास भक्ति में आने के बाद भी हमारे पास क्या है भगवान के बारे में उनका स्मरण उनका मनन आदि करने के लिए टाइम नहीं है। भगवतो वदनार उनका जो कपोल है वो चमक रहा है और उनकी जो नासिका है वो तो बहुत सौंदर्यवान है तो इस प्रकार से भगवान का वर्णन कपिल देव कहते हैं अपनी माता को कि भगवान भक्तों के लिए अवतरित होते हैं और से भगवान के सौंदर्य के बारे में सदैव चिंतन करो क्योंकि भगवान क्या करते हैं भक्तों के भय को हरण करते हैं वितरास जो नेचुरली भक्तों के हृदय का जो भय है उसको नष्ट करते हैं ये भगवान का विशेष गुण है इसलिए ध्रुव महाराज को ने की गोद गोद से से से नीचे नीचे नीचे गिरा गिरा दिया उपर। तो उपर गिरा दिया भक्त तो जैसे लैपटॉप गिराया लैप में में टॉप तो तो तो ऊपर ध्रुव बहुत कि सांप करते हो तो बिल्कुल है ऐसे क्रोध में निकला क्षत्रिय है क्षत्रिय तो गए अपने माता के पास सुनिधि के पास बताओ बताओ मुझे क्या करना चाहिए तो माता बहुत अच्छी चीज़ बताती है। वो कहती अन्य भावे मन कि तमेव वत्सा हे वत्स हे मेरे पुत्र कि तुम एक ही ना जो सारे अपने भक्तों के लिए बहुत प्रेम रखते हैं है, है। चरणों की शरण ग्रहण करो हाँ और उनका ही भजन करो वो परम भगवान जो कृष्ण है जिनके चरणों की सेवा अलग अलग ऋषि ही संसार से मुक्त होने के लिए प्राप्त करते हैं इसी कारण से देवती कहते है कि हे कृष्णा, मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहे हो क्यों तम तो संसार कि मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण कर रहे हो क्योंकि आप क्या करते हो आपके चरण एक कुल्हाड़ी के समान है कैसे है कुल्हाड़ी के समान है और जो भी भ्रत जो भी भक्त आपके चरणों की शरद ग्रहण करता है वो क्या करती है? है, उस भक्त का जो संसार, का जो संसार उसको छेद देती इसलिए कहती है, आपके चरणों के अलावा इस संसार में किसी और की शरण नहीं करोगी। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान की किसी चीज की याचना नहीं करते हैं महाप्रभु ने यही चीज हमें सिखाई है न धनम न जनम न सुंदर कविता माँ जगदीशाम ममा ज़्मनी भवताद आ है तो, तो, तो भक्ति हमें हाँ तो जैसे तो कोई चीज बहुत दिनों तक तो एक स्थान में रखोगे तो उसके ऊपर जंग लगने लगता है कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है स्वरूप ही बदल जाता है उसका दिखाई नहीं देता वैसे हमारे तो कैसे शुद्ध भक्ति, भक्ति, शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्तों के चरण कमलों का अनुसरण करने से हम प्राप्त करते हैं तो भक्तों की कोई कामना नहीं है एक ही कामना है कि भगवान की कृपा दृष्टि जैसे प्रसाद दृष्टि तो भक्त सदैव रहते हैं कि मुझे भगवान की कृपा दृष्टि मिल जाए बस कुछ और नहीं चाहिए इसलिए गाते हैं नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जाला कृपा दृष्टि तो कृपा दृष्टि पूरा महीना किसके लिए गा रहे थे हम भूल भी गया कृपा दृष्टि कृपा दृष्टि आपकी कृपा दृष्टि चाहिए दामोदर आपकी कृपा दृष्टि एक झलक एक्चुअली भक्त का सेवा का भावना यही है कि बस गुरु के और भगवान की एक झलक कृपा दृष्टि मेरे ऊपर गिरे उससे उसका जीवन ये हो जाता है पूर्ण हो जाता है सारे उसे से सिद्धि प्राप्त होती है तो यहाँ कि भगवान अपने ही कृपा करते हैं। भक्तों के प्रति ही जताते हैं। तो अभी हम तो भक्त नहीं है तो हमारे ऊपर कैसे भगवान की कृपा होगी इसलिए तो सुबह सुबह हमें गाने के लिए बोला है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवत प्रसाद अप्रसादा न गति कुतोपी उसी को भी प्रसाद आदि बोलते हैं वहां क्या है यश अप्रसादा न गति कुतोपी यश प्रसाद गुरु या वैष्णव की कृपा है भगवान के जो प्रिय सेवक है वृद्ध है उनकी कृपा होगी तो भगवान की कृपा होगी उनकी कृपा नहीं होगी तो भगवान की कृपा असंभव है ये सूत्र हैत्पर्य में बहुत अच्छी चीज लिखते हैं वो कहते हैं द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर टू बिकम ए सर्वेंट ऑफ दर्वेंट ऑफ द लॉड एक बहुत बड़ी अचीवमेंट एक भक्त के लिए क्या है कि भगवान के के सेवकों के सेवकों, का सेवकों का सेवक बनना. एक्चुअली नोवन शुड डिजायर टू बिकम द डायरेक्ट सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड रौपदी वास्तव में किसी को भगवान का डायरेक्ट सेवक बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए दैट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया हैं वो आइडिया बहुत अच्छे नहीं है सीधा भगवान का सेवक बनने बनने की सबसे क्या है भक्तों के, भगतों का बना जाए। के बने से चैतन्य महाप्रभु भी सारी शिक्षाओं में बार बार महाप्रभु हमें यही शिक्षा देते हैं हाँ गोपीर भरदुर पदक मलयोर दास दास दास और यही हमारी पहचान है जैसे हम एक श्लोक का उच्चारण करते हैं जीवे स्वरूप तो तो है हमारे लिए क्या है कृष्ण के दासो का मैं नित्य दास हूं यही हमारी पहचान है और हमारी कोई पहचान नहीं है बल्कि भगवान के डायरेक्ट सेवा को भक्तों ने रिजेक्ट कर दिया है जैसे है है के लिए नरसिंह प्रकट हुए तो उन्होंने उन्होंने कहा कहा चलो मांगो, मांगो, क्या चाहिए आ, मैं वनिक नहीं हूं, मैं नहीं असली सेवक कौन है? बिना किसी चीज के भगवान की सेवा करता रहे कहते भाई कोई व्यापारी नहीं हो तो बहुत लंबा चर्चा है दोनों का असली सेवक क्या है और व्यापारी क्या है नरसिम्हा प्रहलाद चर्चा करते हैं तो फिर भगवान करते हैं कि कुछ मांगो मांगो मांगो क्या चलो चलो मेरे धाम तुम चलो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं मुझे मैं कैसे आ सकता उन्होंने कहा प्रहलाद महाराज बहुत ऊँची भावना का उदय कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत शिक्षा प्रद है प्रहलाद महाराज कहते हैं एवं जनम निपति कामा, कामा स्वाहं तव सेवा। ये शब्द बहुत है। तव, सेवा। बोले। तव तव ब्रत्य ब्रत्य ब्रत्य सेवा। ये सार है नरसिमहली का तव भृत्य सेवा तो वो कहते हैं प्रलत जनम निपतिम हे नरसिंह मैं तो इस जगत के गड्ढे में में गिरा में गिरा हुआ था, था। अभी हम सुनते हैं कि जो है, जो खाली है, है, खाली ड्राई है, उसमें गिरना बहुत भयानक है लेकिन यह यहां प्रलत नहीं मैं तो ऐसे कुएं में गिरा था जिसमें सांप ही सांप थे ऐसे कुएं में, में गिरा था और बहुत भयावत स्थिति में था काम प्रबदन प्रसंगा और ये संगी लोगों के बीच में मैं गिरा हुआ था लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे बचाया है, साथ जो नारद है उन्होंने उस गड्ढे से मुझे निकाला है भगवान ग्रहित है भगवान कैसे बताओ नारद ने इतना बड़ा मेरे ऊपर कार्य किया है स्वम कथों में विसृज है मैं नारद को कैसे भूल सकता हूँ और नारद की सेवा को कैसे बोल सकता हूं इसलिए मुझे वैकुंठ में भी नहीं आना है मुझे आपकी सेवा के लिए भी लेना देना नहीं है लेकिन मैं किसकी सेवा करना चाहता हूँ आपके जो भक्त है नारद तब वृत्ति सेवा और वही भावना बुक डिस्ट्रीब्यूशन की है वास्तव में हमें प्रभुपाद के ग्रंथों ने बचाया है प्रभुपाद के भक्तों ने बचाया है तो हमें तो प्रभुपाल हाँ, की सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए हमें तो ये सूत्र है अपने भगवान के भक्तों की सेवा उन्होंने तो कहा उनकी सेवा छोड़कर भी कहां गोलक आदि है इतने हाँ, मुझे कुए से निकाला इतना नीच था मैं गिरा हुआ ध्रुव महाराज वही कहते है जब कुबेर ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए तो कुबेर ने कहा ध्रुव माँ को क्या चाहते हो ध्रुव महाराज ने कहा बस मुझे एक चीज दीजिए कि मेरे भावना सदैव तो यही बनी रहे आपके सेवकों का सेवक बस और कोई भावना आ जाए हम तो प्रभु के प्रभु बनना चाहते है अपने प्रभु का भी प्रभु बनना चाहता हूँ भावना होता है घर में, में, तो में कोई बर्तन नहीं है लोहे का बर्तन उससे में पानी पीते थे और एक छोटा सा वन बेडरूम वन बी के भी नहीं था उनके पास छोटा सा कुटिया और उसमें भी घास लगा हुआ है घास का छत है बारिश आती तो पानी था लेकिन वो निरंतर कृष्ण नाम लेते थे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो रूप दिखाया तो सारे भक्तों को बुलाया को क्या चाहिए मांगो, हर एक मांगोर को भी बुलाया चाहिए, ने तो चाहिए। हाँ के दासों का दास और यही चीज भगवान की कृपा को आकृष्ट करती है कृपा दृष्टि भगवान की हमारे ऊपर कृपा चाहिए तो इस भावना को जब तक हम उदय नहीं डालेंगे तब तक असंभव है भक्ति भी हमारे लिए भक्ति एक स्वप्न है कोई, कोई, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था तो सब लोग लेकिन महाप्रभु छोटे से छोटे भक्तों को चेक करते थे तो किसकी क्या भावना है तो जब महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था तो सारे भक्त घड़े लेकर पानी डालते जा रहे थे लेकिन महाप्रभु सोचने लगे हैं है। तो उठा उ है। है सारे मुझे देखे जैसे रथ यात्रा के दिन भी हमें लगता है कि मैं रथ के ऊपर होना चाहिए और जगनाथ के आगे खड़ा होना चाहिए लोग मुझे ज्यादा देखे जगन्नाथ को तो भावना तो ये होता है सारे वीडियोज़ में सारे फोटोज़ में सारे वहाँ वहाँ मैं आ रहा तो, तो लोग नई दिखने वाले सेवा करना जैसे जन्माष्टमी में जो नई दिखने वाले पार्किंग हो गया या बर्तन घो या पता नहीं ऐसी जहां पब्लिकली जो सेवा नहीं है हमें लगता है वो ये सेवा नहीं है ये सेवा नहीं है असली सेवा क्या है लोग पूरे चार लोगों से दे देखे कितने हो रहा हाँ था तो उसमें एक थी दुखी हाँ। आप पढ़ते हो चैतन्य भागवत में महाप्रभु बैठ गए श्रीवास ठाकुर को बुला के श्रीवास मैं रोज देखता हूँ एक साल हो गया ये जल इतना सारे भक्त जल पीते हैं स्नान करते है अभिषेक करते रहते हैं मुझे पानी कौन लाता है घड़े तो और इतने सारे भक्त कर रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल तो मोन श्रीवास ठाकुर ने कहा और जाते हुए उस स्त्री को देखा महाप्रो ने महा घर के अंदर ही मटका लि मटका शिवा ठाकुर ने कहा ये जो दुखी है ना मेरी सेविका वो ही काम करती है पानी लाने का ने कहा अरे ये वास्तव में कितना कोई कोई कोई कंप्लेंट कंप्लेंट नहीं कोई कुछ नहीं नहीं कुछ केवल फिक्स थी सेवा के प्रति हाँ, और कर रहे कर रहे थे निरंतर लेकिन भगवान यही देखते हैं कि आप निरंतर सेवा इसीलिए कहते हैं शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है अहेतु तो की अप्रतियता मतलब अपना कुछ हेतु नहीं और दूसरा कि आप आप का का मतलब है नहीं अरे इसका नाम ऐसे कैसे हो सकता है जो इतने वैष्णव की सेवा कर रही है दिन रात वो दुखी कैसे हो सकती है उसका हाथ से उसको यहाँ उसका नाम क्या होगा तो कि चूज किया महाप्रभु की कृपा दृष्टि में इसलिए हमारे लिए कृपा दृष्टि भगवान को नहीं करेंगे उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए भगवान की कृपा दृष्टि को आकर्षित करने के लिए हमें भक्तों की सेवा क्या करता था भक्तों के कपड़े सिलाते रहता था श्रीवास ठाकुर के आदि चैतन्य महाप्रभु ने बहुत खुश हो गए की ये कितना सेवा कर रहा है शिवा सारे भक्तों की जो सेवा में मग्न रहते थे तो महाप्रभु ने तुरंत अपना शांत सुंदर रूप दिखाया वो वो अपने दुकान से वहां से चिल्ला रहा है मैंने देखा मैंने देखा सारे लोग समझने पा रहे का थे उसने क्या देखा लेकिन महाप्रभु ने उनको क्या दिखाया था अपना शांत सुंदर स्वरूप है शिवा ठाकुर से जो लोग बाहर निकले थे इसलिए भक्तिर और ठाकुर का थोड़ा सा वो है जिसके दो लाइन में पढ़ के करता हूँ जिसमें वो कहते हैं कि यही मूड होना चाहिए हमारे भक्ति में जीवन में सर्वस्व तो पढ़े जी तो ठाकुर बली या जाना मोरे वास्तव में भगवान की शरद ग्रहण करना भगवान को समझना बहुत कठिन है लेकिन भक्तों के द्वारा भगवान को समझ सकते हैं। तो ठाकुर तो है, आप मेरे स्वामी है आप ही तो कुकुर में कौन हूँ कुकुर हूँ कुत्ता बलिया जाना इस भावना से आप मुझे अपने चरणों में रखी है उसी प्रकार से प्रभु में मौका मिला है जैसे जैसे गुरु महान के छोटा सा दास बनने का इसलिए खर मुकुंदवाला ग्रंथ में एक श्लोक बताते हैं वो कहते हैं कि हे है कृष्णा आप मुझे स्मरण रखना चाहते हो ना एक मेरी पहचान है जिसके द्वारा मेरा स्मरण रखी क्या पहचान है अभी हम सोचेंगे कि भगवान मुझे याद रखो रखो मैंने मैंने में में इतनी सेवा की थी तुम्हारी बुक मेरा था 10000 किया आपके अब याद याद नहीं तो तो देखो तो लेकिन यहां वाला में कहते हैं कि भगवान मुझे रखना है आपने तो मेरी पहचान बताता हूँ कि मैं कौन हूँ तो बताते हैं तो ब्रत्या ब्रत्या परिचारक ब्रत्या। ब्रत्या। ब्रत्या वो कहते कि हे मधु और कैटव आश्रो के शत्रु हे कृष्ण हे ब्रह्मांड के स्वामी मेरे जीवन की पूर्णता तभी है या आप मेरे ऊपर दया यदि प्रदर्शित करना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं तो बस एक चीज के लिए आप मुझे याद रखो वो क्या है कि मैं आपके ब्रत्य, ब्रत्य परिचार का ब्रत्य ब्रत्य, अभी कितनी बार बोला है तो ये कोई सीमा होनी चाहिए ने कहा कि मैं आपके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास प्रभुपाल ने इसका तात्पर्य भी लिखा है तो उसने कहते हैं कि प्रभु वो कहते हैं तात्पर्य में कि भगवान यहाँ वो जो डिवोटी है सात बार क्या यूज कर रहे हैं वृत्य वृत्य वृत्य और यही वास्तव में परंपरा है परंपरा का मतलब क्या है जैसे आप इतने परंपरा को देखते है ना एक के नीचे एक के नीचे तो सारे ऊपर वालों के नीचे सेवक है वृत्य है आ, इसी भावना से इसी मूड से वो कार्य कर रहे हैं इस प्रकार से ये हमारी असली पहचान है और इस पहचान को हमें डेवलप करना चाहिए बनाना चाहिए और इसलिए तो गुरु जब दीक्षा देते हैं तो हमें इस ये नाम प्रदान करते हैं है ना कृष्ण दास गुरु ने बोलते हैं कृष्ण प्रभु आशियाप प्रभु हो गए गुरु क्या कहते हैं आशियाप दास तो वापस आते तो कहते हाथ से करते इस प्रकार से ये भावना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे हर भक्त के जीवन में चाहे छोटे हैं बड़े हैं जो मर्जी हैं चाहे बहुत साल हो गए या नहीं हुए हमारे होती जीवन का आधार है जिसके ऊपर भक्ति ऐसे फूलेगा फैलेगा और भगवान हाँ अब हमारे हृदय में भगवान का प्राकट्य होगा वैकुंठ का दर्शन यही वैकुंठ का दर्शन है हाँ, इसलिए कहा इसलिए भगवान के ऊपर कृपा करते हैं हम तो भक्त नहीं है ठाकुर तो तो जब जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने जाते थे तो वहां गुरु जी के सामने खड़े होकर दर्शन करते थे एक शिष्य आ गया गुरुदेव करते जाओ सीधा सीधा डालती क्योंकि गरुड़के भक्तर है लेकिन मैं गरुड़ी के चरणों में खड़ा रहता हूं आ? ताकि वो गरुड़ी को जब देखे ना तो थोड़ा उनके चरणों का मैंने आश्रय लिया है तो मेरे ऊपर भी वो दृष्टि देंगे। तो ये भावना महान महान भक्तों की होती है। आध्यात्मिक जीवन का सार है हरे कृष्ण दो